ब्राह्मणों की स्त्रियाँ कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम्परिय थीं वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी पर उसको उनके वचन बाढ़ के समान लगते हैं वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं इस बात को सारा जग जानता है श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो तुमने कभी डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है, अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी न लक्ष्मण जी रहेंगे न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे सब उजाड़ हो जाएगा हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो शोक और कलंक की कोठी मत बनो भरत को अवश्य युवराजपद दो पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से सुरूखे हैं अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे इतने पर भी मन न माने तो राजा से दूसरा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा यदि तुम कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले दूसरी कोई बात न चला तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी हे भामिनी तू अपने हृदय में इस बात को समझ यानी विचार कर देख तो सही इस इस प्रकार सखियों ने ने ऐसी सीख दी जो सुनने में में मीठी और परिणाम में हितकारी थी पर पर कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कह ने, इस पर जरा भी कान ना दिया कह कोई उत्तर नहीं देती वह दुहसा क्रोध के मारे यानी बेमुरत हो रही है ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरणियों को देख रही हो तब सखियो ने रोग को असाध्य समझ उसे छोड़ दिया सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चलती राज्य करते हुए इस ने ने देव देव को नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कहके को करोड़ों गालियां दे रहे हैं लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना चाव यानि उत्साह है यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है अब माता कैकई कह की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया माता ने आशीर्वाद दिया अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं नेत्रों में प्रेम का जल भर कर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया सुंदर स्तन प्रेम रस यानी दूध बहाने लगे उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख माता मधुर वचन बोली हे तात माता बलिहारी जाती है कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं हेता मैं बलैया लेती हूँ तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है माता बलिहारी जाती है माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद यानी पुष्प रस से भरे थे और श्री यानी राजलक्ष्मी के मूल थे ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा हे माता पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है हे माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं हे माता तेरी कृपा से आनंद ही होगा चौदह वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूँगा तू मन को मलान यानी दुखी न कर रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसटने लगे उस शीतल वाणी को सुनकर कौसल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो नेत्रों में जल भराया शरीर थर थर कांपने लगा मानो मछली मांझा यानी पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो धीरज धर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है हे तात मुझको इसका कारण सुनाओ सूर्यवंश या अर्थात रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा उस प्रसंग को सुनकर वे घूंगी जैसी यानी चुप रह गई उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता न रख ही सकती हैं और न वह कह सकती हैं कि वन चले जाओ दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा संताप हो रहा है मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी होती है लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया उनकी दशा सांप हो गई वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध यानी हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है इस प्रकार के धर्म संकट में पढ़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पार्थिव्रत धर्म को समझकर तथा राम और भरत दोनों को पुत्रों के समान जानकर सॉरी दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ तुमने अच्छा किया पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रोमणि धर्म है राज्य देने को कहकर वन दे दिया उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा हेतात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को यानी पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है हे रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा मैं भलैया लेती हूँ माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं तुम्हारे वनवास की अवधि चौदह वर्ष जल है प्रियजन और कुटुंब मछली हैं तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो मैं बलिहारी जाती हूँ तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया कठिन काल हमारे विपरीत हो गया इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई हृदय में भयानक संताप छा गया उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कह कर उन्हें समझाया उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कम्बलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई सास ने कोमलवाणी से आशीर्वाद दिया वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। यानी वन को चलना चाहते हैं देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा यानी शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के के नखों से धरती कुरेद रही हैं। हैं ऐसा करते करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है उनकी यह दशा देख कर श्री राम जी की माता कौशल्या सुकुमारी है, तथा सास, ससुर और सभी को प्यारी हैं इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है मैंने इन यानी जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है चंद्रमा की किरणों का रस यानी अमृत चाहने वाली सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं हे पुत्र क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता अथवा तपस्वी स्त्रियों वन में रहने योग्य हैं जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तर्ज दिए हैं हे पुत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गढ़यों यानी तलैयों में रहने के योग्य है ऐसा विचार कर तुम्हें जैसी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सखुचाते हैं पर मन में यह समझकर कि यह समय ही ऐसा है वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा सास की सेवा बन पड़ेगी घर में रहने में सब प्रकार से भलाई है आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी यानी वे अपने आप को भूल जाएंगी हे सुंदरी तब तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएँ कह कहकर इन्हें समझाना हे मुख सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है किंतु हठके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हे सुमुखी हे सयानी सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा दिन जाते देर नहीं लगेगी हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो हे वामा यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी वन बड़ा कठिन यानी क्लेशदायक और भयानक है वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं पर्वतों की गुफाएं, खोह दर्रे नदियाँ नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है ज़मीन पर सोना पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा मनुष्यों को खाने वाले निशाचर यानी राक्षस फिरते रहते हैं। फिर करोड़ों पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड के झुंड रहते हैं <coughs> वन की भयंकरता याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं फिर हे मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डर हो। हे हंसगमिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे यानी बुरा कहेंगे मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है हे चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो वन में बड़ा कष्ट है स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है जानकी जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं नेत्रों के जल यानी आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सांस के पैर लगकर हाथ जोडकर कहने लगी हे देव मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं हे हे प्राणनाथ दया के धाम हे सुंदर हे सुखों को देने वाले हे सुजान, हे सुजान रूपी कमद, कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन यानी बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र हे जहां तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य भी, सूर्य भी से भी बढ़कर तपाने वाले हैं शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है भोग रोग के समान है गहने भार रूप हैं और संसार यम यानी नरक की पीड़ा के समान है हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त तो होंगे हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख की मूल होगी उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा तथा पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राज महलों के समान होंगे क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चक्री रहती है हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे परंतु हे कृपा वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले दीजिए और यहाँ न छोड़िए हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं हे दीन बंधु हे सुंदर हे सुख देने वाले हे शील और प्रेम के भंडार यदि अवधि यानी 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, यानी पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर, यानी प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार-बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है अर्थात कोई नहीं देख सकता जैसे सिंह की स्त्री यानी सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेगे ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई ये वचन के वियोग को भी न अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि की पूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न रखेंगे तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो आज विषाद करने का अवसर नहीं है तुरंत वन गमन की तैयारी करो श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया माता ने कहा बेटा लौट के प्रजा के दुख को मिटाना और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए हे विधाता क्या क्या मेरी दशा भी फिर फिर पलटेगी? अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी यह देखकर कि कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं हैं इतनी अधिक व्याकुल मुंह से वचन नहीं निकलता श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली हे माता सुनिए मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ आपकी सेवा करने का समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया मेरा मनोरथ सफल न किया आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा कर्म की गति कठिन है मुझे भी कुछ दोष नहीं है सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक यमुना जी और गंगा जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे यानी सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कम्बलों में सिर नवा चली जब लक्ष्मण जी ने वे समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है नेत्र आंसुओं से भरे हैं प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए वे कुछ कह नहीं सकते खड़े खड़े देख रहे हैं ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो हृदय में यह सोचकर कि हे विधाता क्या क्या क्या होने वाला है है हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया मुझको श्री श्री रघुनाथ जी जी कहेंगे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे रामचंद्र ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले हेतात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है हे भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में, में मेरा दुख है इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्साह भार आ पड़ेगा अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा हे hey, नाथ मैं दास और आप स्वामी हैं अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच के बाहर लगी शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीरे और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास से है जिनको स्वयं वेद ने गाया है हे स्वामी हे दीन बंधु हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति यानी ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो हे कृपासिंधु क्या वह भी त्यागने योग्य है दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुने और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा हे भाई जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था माता ने ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी जी सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों और वन में आग लगी देखकर सहम जाती है लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ वे ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सी, श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझा कर सॉरी समझ कर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना यानी पीटा और कहा कि पापिनी कैके ने बुरी तरह घात लगाया परंतु कुय जानकर धैर्य धारण कर लिया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमलवाणी से बोली हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है यदि निश्चय ही सीता और राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित शाखा है जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम्प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे ताप उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त तो हो नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका बयाना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हेतात् दूसरा कोई कारण नहीं है संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे मेरा मेरा यही यही उपदेश उपदेश है है हे तात अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं तुलसीदास जी कहते हैं के सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु यानी श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल यानी निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित, नित नित नया हो माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए लक्ष्मण जी तुरंत मन में बड़े ही प्रसन्न हुए श्री राम जी और सीताजी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर यानी पीट कर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री रामचंद्र जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं राजा व्याकुल है बोल नहीं सकते हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगते हैं हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं हेतात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे ता सुनो तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है जो कर्म करता है वही फल पाता है ऐसी वेद की नीति है यह सब कोई कहते हैं इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पाए भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी वन के दूस दुख कहकर सुनाए फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियों ने स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहा कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो गई